नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव स्टेशन में बातें है मुलाकात इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आप करने की सोच रहे हैं या कुछ नया चीज लाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सोचिए और कुछ नया कीजिए कुछ क्रिएटिविटी कीजिए और कुछ लोगों को हेल्प कीजिए है ना उससे भी अच्छा एक काम हो सकता है जहाँ जिनके पास कुछ चीजों की कमी है उन चीजों को दे देंगे तो वो एक बैलेंस हो जाएगा तो आज के समय में पूरी धरती में एक बैलेंस की जरूरत है जिस तरह से कुदरत को हम देखते हैं जो है उतल पुतल कर रहे हैं और उन सारी चीजों को भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं अगर कुछ पौधे अच्छी तरह से हम लोग लगा के इसको बना करते हैं तो आइए अब बैलेंस पर बातें करेंगे और हमारे बातों पर यानी जिस तरह से मैं आपकेशन कर रहा हूँ आप मुझे सुन पा रहे हैं वैसे ही हम अपने घर वालों से भी उतना ही अच्छी तरह से बातें कर पाते हैं या जिस तरह से हम बोलते हैं वो वही से वैसे ही समझ पाते हैं ये जैसे टीचर एक्सप्लेन करता है वैसे ही बच्चे उस समझ उस चीज को समझ लेते हैं बॉस जो बोल रहा है वैसे ही हम उसको रिप्लाई कर पाते हैं ठीक से या नहीं तो चलिए ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन वाले होंगे हो हो, तो सोचिएगा और आज के हमारे एक्सपर्ट बातें मुलाकातें कार्यक्रम के विशेष निशा जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे निशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉम वेलकम टू अवर शो बाते मुलाकातें कैसे है आप बहुत ही बढ़िया खुशी हो रही है आप सबको मिल, मिलके और सभी को आपके द्वारा कनेक्ट होने से मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी जी जी, जी। और मैं चाहूंगा कि आज आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए अपने परिवार के बारे में जी बिल्कुल तो... नमस्कार आप 90.4 एफएम शायद नीशा जी का इंटरनेट वर्क काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा कोई बात नहीं हम लोग उनका इंतजार करेंगे जब तक वो वापस आ जाए और तब तक मैं आपको जोड़े रहूंगा कुछ हमारे कलाकार जुड़ गए हैं कीर्ति शर्मा एंड विक्रांत राय आप इन्हें जानते ही अच्छी तरह से तो कीर्ति शर्मा जी से हम लोग चाहेंगे की वो एक सुंदर संगीत हमें जो है प्रेजेंट करे उसके बाद हम लोग विक्रांत जी को भी सुनेंगे नमस्ते नमस्ते आज मैं जो गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो भी इस सिचुएशन से काफी रिलेटेड है है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ कितनी हो गई है। अगले पल का नहीं पता बेसिकली <laughs> तो <basically, laughs> मेरे सॉन्ग का भी शीर्षक यही है आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू आशा भोसले जी कांग है बहुत बढ़िया सुनाइए <laughs> आशा करती हूँ सबको पसंद आएगा जरूर <laughs> <दिरूर> पसंद आएगा हाँ जी मैं फिर शुरू करूँ सुना आप बहुत बहुत धन्यवाद मधुबन रेडियो का जो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है गाने के लिए आप सबके सामने जाने न तू पीछे भी जाने नो भी है बस यही पल है आगे भी जाने न तो पीछे भी जाने न तो जो भी है बस यही एक पल है आगे भी जा बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। आपने सुनाया और लगता है कि हमारे सभी दर्शक दोस्तों ने भी काफी है। मीरा छड्डा जी ने भी लिखा है मोटिवेशनल और रविंद्र जी ने लिखा है वेरी नाइस nice, और वेरी स्वीट बेटर करियर मैनेजमेंट वालों ने लिखा है और मानदर जी ने भी बड़े प्यार से वाह वाह लिखा है और आपको याद किया है तो चलिए अपनी आवाज को इसी तरह दमदार बना के रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है, है आइये फिर से हम निशा जी को जोड़ते हैं क्योंकि निशा जी बिना म्यूजिक के एंट्री नहीं करते ना अपन पहले म्यूजिक सुनाना चाहिए था <laughs> इसीलिए गायब हो गए जैसे म्यूजिक शुरू हो गया वापस आ गया निशा जी तो निशा जी फिर से एक बार स्वागत है आपकी हाँ वाम वेलकम एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर बताइए <laughs> जी।, जी मैं बेसिकली हमारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है और uh, जिसका नाम है जी। जी। और, uh, ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स में में में हम हम हम करते करते हैं जिसमें हम, uh, कर हैं हैं और सॉफ्ट स्किल्स एंड बिहेवियरल काफी सारे कॉर्पोरेट uh, ऑर्गेनाइजेशन के जो तो उनके तो हम, uh, इतने, uh, uh, तेरा से इतने तो फील्ड काम कर रहे हैं एंड जस्ट टू बी आज तक, तक तो भी कि हमारी जो भी ट्रेनिंग्स रही है उसमें हमारे है. Like a, like like a, uh, Board, उसके अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स है ऐसे काफी सारे हो गई तो तो है हम, uh, तो हमारी संस्था बेस्ड है एंड uh, वैसे वर्क होता है वो पैन इंडिया है हम साउथ के इवन uh, तमिलनाडु एरिया में भी uh, है निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए अपने प्रोफेशन और परिवार के बारे में बताने के लिए विक्रांत राय जी से एक और गीत सुन लेते हैं आपके लिए जी विक्रांत जी स्वागत है आपका गाना तो आइए आप लोगों के सामने एक ओल्ड सॉन्ग तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं तो आज जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आज गले में थोड़ा खराश है और जो भी टूटियां हो तो क्षमा कीजिएगा <laughs> तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं तेरी कर ते हैं तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते ते हैं जाने मन हम जाने मन हम जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं जाने मन हम भी तुम पे जानी सरक है ऐसा न तो सिर्फ तुम सिर्फ ते है हो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 ऐत बार करते हैं तेरी हर बात पे हम ऐत बार करते हैं ऐसा तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं ऐसा न तो सिप तुम से प्यार करते हैं ऐसा सनम, सनम सनम सनम सनम सनम सनम सनम सनम सनम हम तो सिर्फ तुम सिप रिक है थैंक यू थैंक यू <laughs> बहुत सुंदर विक्रांत मजा आ गया ओके थैंक यू सो मच चलिए निशा जी कब पहुंच रहे हैं निशा जी <laughs> कहाँ हो आप दोस्त नेपाल से इन्होंने आपको मैसेज किया है मनंदर जी ने बहुत खूब विक्रांत भाई साहब वाह वाह <laughs> और बेटर करियर मैनेजमेंट वाले ने भी लिख के भेजा है वेरी नाइस सॉन्ग आइए इस बीच एक और नए हमारे सितारे आ गए है शालिनी श्रावणन शालिनी जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं नमस्ते नमस्ते हव आर आई एम फाइन टू कैन यू सिंग अंग तड़पाए मुझे तेरी सही बातें एक बार है दीवानी जूता है सही प्यार तो कर मैं बोली नहीं हसी मुलाकात बेचैन करके मुझको मुझसे ना फिर नजर रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ ये वादा करते रहना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल जरा जरा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में मेरी कसम तुझ को सनम दूर कहीं ना कही न है पास मेरे रे रे रे थैंक यू सो मच वेरी नाइस वेरी नाइस जी विक्रांत जी कैसे लगा शालिनी की आवाज <laughs> बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारी नाइस अमेजिंग <laughs> <laughs> अब हमारी निशा जी कहाँ चले गए हमारे समथिंग ऑर्केस्ट्रा सिंगर अच्छा अच्छा मोर देन थर्टी देर इज ए कमेंट फॉर यू फ्रॉम नेपाल मनंद जी ने आपको मैसेज किया है बहुत सुंदर आवाज आपकी और उसके साथ अरुण चड्ढा ने विक्रांत जी के लिए लिखा है बहुत सुंदर वॉइस और फेस एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा करके लिख भेजा है चलिए एक और गीत विक्रांत जी सुनाइये जब तक शामिनी जी आ जाए जी जी तो ये गजल मैं आप लोगों के बीच सहर दर सहर करता हूं। दर शहर शहर दर पेश करता हूँ लिए ये ये को शहर दर शहर लिए फिरता फिर ये ये को कौन सा न कौन सा कौन नौन साना कौन सा नाम मैं दो तेरी शनास को शहर दर शहर liye phirta tanhaai ko shehar dar se liye phirta tanhaai ko haa कोई महफिल कोई महफिल, कोई महप कोई महफिल हो तेरा नाम तो आ जाता है कोई महफिल कोई तह पिल कोई मह पिल हो तेरा नाम तो आ जाता है जान कई साथ लगा रखा जाने कई साथ लगा रखा जानकारी जान कल जान साथ लगा रखा को शहर लिए फिरता को शहर हृदय लिए फिरता गो सारे गम प मारे गम प धपा धप म ग धप सरे ग धप मध मग पगरे मगरे लिए फिरता धनह को सरे गे गम ग धपा धनी धनी स नि धपनी धपम धप मग प मगरी मगरी सरे गम सारे का मधा पद प पा मद मद पद नीब मद नि नी सारे आ, आ, आ, आ शहर दर शहर लिए फिरता फिर को शहर दर शहर लिए फिरता तन को कौन तो सारे दू सा नाम मैं को शहर दिए फिर तन हंक यू सुनिए मनंदर जी ने आपको याद किया बड़े प्यार से और कहा कि कि बहुत सुंदर गाते हैं आप <laughs> और वो कहने कि मैं इस उम्र में गा नहीं सकूंगा लेकिन कुछ जरूर लिख सकता हूं तो लिखता हूँ <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं निशा जी स्वागत है आपका आई थिंक right, आज तो कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी <laughs> हो रहा है। नॉर्मली uh, ऐसा कभी होता नहीं है बट आई थिंक आज की ऑडियंस हमारी खास है और पेशेंस का आप मुझे ढंग से सुन पा रहे हैं। अच्छा बहुत लग रहा है आपके सुपर आगे बढ़ते है। हैं हम लोग और कहते तो हैं शो मस्ट गो ऑन ऑलवेज गोइंग ऑन तो अभी कम्युनिकेशन के बारे में जो कि आपका स्पेशलिटी है आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में टीच करते हैं बताते हैं तो मैं चाहूंगा जो पांच लोग विशेष मुख्य रूप से आपने कहा टिप्स आप हाँ वो सारी हाँ। चाहेंगे की आप वो सीक्रेट हमें जरूर बताइए ताकि आने वाले समय में हम लोग अच्छी तरह से सभी के साथ बात कर सके <laughs> बिल्कुल सोफिनेटली so, uh, जो कम्युनिकेशन uh, की uh, हम बात करते हैं so, uh, वैसे खास uh, माना जाए तो इंट्रोड्यूस बोलने का आज की दुनिया में हम बात करें तो ये कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसलिए कि ऐसा मुश्किल से कभी होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं वी आर कॉन्शियसली तो हम ना कम्युनिकेट कर रहे ऐसा कभी होता नहीं है वी uh, आर जब हम बात करते हैं, scenario, हम, हम की बात करते हैं कि वेदर दे आर स्टूडेंट जिनको you know, कॉन्स्टेंटली किस तरीके से चारों uh, को दूसरों की तरफ एक्सप्रेस हैं कि सामने वाला लेटली अभी बात करूँ जो अभी रिपब्बलिक फोरम हुआ था जिसमे मुकेश अम्बानी जी ने भी बताया की सबसे ज्यादा जरूरी है की हम कम्युनिकेशन के करें सो अदरेशन डेफिनेटली क्रिएटिव थिंकिंग है इनोवेशन होना जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग बट उसके साथ साथ अगर हम कम्युनिकेशन की स्पेसिफिकेशन बात करें तो कम्युनिकेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नंबर वन पहला तो हम समझे कि हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है नॉर्मली लोग कम्युनिकेट इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं हमारे अंदर जो भी चीजें दिमाग में चल रही है हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और आपने नोटिस किया होगा काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलना ज्यादा पसंद करते हैं तो सामने वाला जो हमारा लिसनर है वो हमें कितना समझ पा रहा है And more importantly, हमारा उससे बात करने का objective क्या है इस बात में जितनी clarity होगी उतना हमारा communication effective रहेगा So the first स्टेप जब हम communication की बात कर रहे हैं कि आपका जो message है वो कितना clear है आप exactly क्या कहना चाहते हैं क्यों कहना चाहते हैं और आप exactly result क्या achieve करना चाहते हैं इसकी अगर आपको खुद को clarity है तो आप अपना message ज्यादा अच्छे से communicate कर पाएंगे सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस टूडे एज The most important tip in communication will be clarity. लेकिन clarity हम communication में कैसे ला सकते हैं So communication में clarity लाने के लिए सबसे पहली जरूरत तो ये है कि हम खुद introspect करें से फॉर इंस्टेंस द वाई ऑफ कम्युनिकेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पर्पस क्या है मेरा कम्युनिकेशन का उसके साथ साथ मैं रिजल्ट क्या अचीव करना चाहता हूँ इससे हमें क्लैरिटी सबसे ज्यादा मिलती है जो दूसरी चीज कम्युनिकेशन की हम बात करें कि वोट इज अ सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट टिप सो सेकंड इम्पोर्टेंट टिप है हमारी प्रेपरेशन सो so, हम काफी सारे कॉपोरेट्स में जब हम ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं तो ये एक मुद्दा जो है वो काफी इम्पोर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट होता है चाहे आप स्टूडेंट हो स्टूडेंट लेवल पर अगर हम बात करें कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट का सबमिशन uh, करना है कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर करना है कोई ग्रुप डिस्कशन में अपनी आइडियाज एक्सप्रेस करनी है या फिर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपने आइडियाज को शेयर करना है इन सारी चीजों में जो बहुत जरूरी है वो है प्रेपरेशन आप अलर्ट हैं आप कितना होमवर्क करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके बारे में आपको डिस्कशन करना है उससे आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है सो so, इवन अगर हम बात कर रहे हैं यू नो इवन अमेजिंग पीपल लाइक यू नो वेरी सक्सेसफुल पीपल इंक्लूडिंग स्टीव जॉब्स स्टीव जॉब जॉब्स जब खुद भी प्रेजेंट करते थे यू विल uh, वो सेवेंटी टाइम्स अपनी प्रिपरेशंस करते थे So, yeah, so you heard it right. 70 times की वो जो भी presentation करते थे स्टेज फॉर सेवेंटी सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपनी प्रेपरेशन पर सबसे ज्यादा फोकस दें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमारी जो नॉलेज है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट uh, करेगी दर्ड इम्पोर्टेंट टिप देर टूडे Like say for example आप जब अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं सो so कुछ यू uh, नो you know, लोगों से uh, आप जब बातें कर रहे हैं तो You will find there यू विल फाइंड देट आर समय इम्पैक्टफुल होते हैं जिनके साथ बातें करने में आपको बहुत अच्छा लगता है एंड यूड यू नो उनकी जो बातें हैं वो आपके दिलो दिमाग पर छा really you know I understand what he is saying से आप उनके साथ relate बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं constantly जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होते हैं दे आर सेटन थिंग्स सो कई बार ऐसा इशू होता है यू नो यू फील की या तो वो कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे हैं और आपको बिल्कुल तो मौका ही नहीं दे रहे हैं बोलने का तो so, ऐसा भी कुछ लोग होते हैं सो यू ट्राई टू अवॉइडिकेशन यू डोट फील वैल्यूड तो कम्युनिकेशन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर हो तीसरा एलिमेंट वो ये है की यू ऑल्सो नीडी वाले को आप कितनी वैल्यू देते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट फील कराते हैं अगर आप बातचीत में सिर्फ अपनी ही सिग्निफिकेंस बताते जाएंगे तो कुछ ही समय में सामने वाला इंसान बोर हो जाता है सो थर्ड इम्पोर्टेंट टिप इज लिस्टनर उनको आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन इन देंस लाइक फॉर एग्जाम्पल आप आई कॉन्टेक्ट रख रहे हैं की नहीं कई बार कम्युनिकेशन में हमें लगता है की हम जो बोल रहे हैं वो भाषा ही इंपॉर्टेंट है या फिर हम जो शब्दों को शब्द करें वो है पर ऐसा नहीं होता है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देती है so, रखकर बात कर रहे आप अपने हैंड के मूवमेंट कैसे कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन में ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट <दिण> करती है सो दैट्स The other important tip is about enthusiasm. Enthusiasm meaning कई बार आप लोगों ने uh, you know, नो श्रोताजनों ने भी सुना होगा की कि हम किसी लोगों से बात करते हैं तो उनकी बातें एकदम मोनोटोनस हो जाती है मोनोटोनस in the sense एक ही pitch पर एक ही volume पर बात कर रहे हैं आप so, तो रेडियो पर सुन रहे हैं तो वो मेरे साथ हैं कि हम सिर्फ लोगों को सुनते हैं तो सुनते वक्त भी हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं उसको भी लोग महसूस करते हैं हम खुशी से बात कर रहे हैं हम दुख से बात कर रहे हैं या फिर हम बहुत ही बोरिंग तरीके से बात कर रहे हैं हमारी बातचीत और हमारे वॉल्यूम के है, कितना हाईज एंड कितना लोज है उससे हमारा लगता है सो so, बहुत जरूरी है कि हम हमारे कन्वर्जेशन में उत्साह लाए इंथुजियाजम जोश लाए जिससे सामने वाले का भी जोश मल्टीप्लाई हो कहते हैं कि ये जो उत्साह होता है ये कॉन्टेजियस होता है वो दूसरों तक तो बहुत जल्दी जिससे स्माइल फटाफट स्प्रेड होती है वैसे ही उत्साह भी फटाफट स्प्रेड होता है लेकिन बोर्डम यानी कि एक ही मोनोटोनस स्पीच रखने से जो हमारे लिसनर्स हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और ज्यादा अच्छा रेपो क्रिएट नहीं हो पाता है एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है की जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं हेडलाइनर आ, स्टोरी हेडलाइन और आ, स्टोरी का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हम बात करते हैं आ, हमारी बातें जो है वो घुमा फिरा कर नो पॉइंट पर आते ही नहीं है सो सीटें आप कॉन्सेप्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो ऑब्जेक्टिव को एक्चुअल प्लेस पर आते आते पूरा डिस्कशन खत्म हो जाता है लेकिन जो मेन मुद्दा है वो भी समझते ही आता है सो so, कई बार लोग कहते हैं कि यार बातें तो तुम्हारी समझ ली पर तुम कहना क्या चाहते हो है ना सो कई बार ये होता है की आधे पौने घंटे के डिस्कशन के बाद भी लोगों का जो तात्पर्य है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका पर्पस क्या है वो समझ नहीं आता है सो हेडलाइनर प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हम जो कहना चाहते हैं हमारा जो पूरा कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज है वो जो है उसे सबसे पहले हमें बोल देना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कोई इंसान हमसे बात कर रहा होता है तो शुरुआत के तीस सेकंड में वो भाप लेता है कि यू you नो know, ये कितने इंटरेस्टिंग होंगे विदिन जस्ट थर्टी सेकेंड यू नो आपसे बातचीत करने के समय पर पीपल विल यू नो फाइंड आउट कि ओके okay, इनसे ज्यादा हम बात करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे तो अगर हम सोचते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करूं जनरल बातचीतें करूं और फिर ग्रेजुअली अपने इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आऊं, तो ये सही नहीं है सो वेन आई एम टॉकिंग अबाउट की हेडलाइनर प्रिंसिपल तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो पहली 30 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए जिससे हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन है वो इंटरेस्ट ऑडियंस के साथ बना रहे और इवेंचुअली जो डिस्कशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जा पाए ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट है इन सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है इन सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कम्युनिकेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ लोगों के साथ बातचीत करना या लोगों के साथ यू नो लोगों के पास से अपना काम निकलवाना नहीं है सो so, ये सारी जो चीजें मैं बता रही हूँ उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है रिलेशनशिप बनाना Uh, normally selfish motive ट कर रहे हैं तो हमारा जो ज्यादातर लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो है की सामने वाले इंसान के साथ एक पॉजिटिव रैपो बिल्ड करना एक अच्छा रिश्ता बना पाना सो so, ताकि अगर हम ये चीज ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो पूरा communication है वो काफी पॉजिटिव रहेगा सो एट द एंड ऑफ द डे जब हम कम्युनिकेशन को किसी के साथ भी कंप्लीट करते हैं और वो इंसान के साथ का हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव एक अच्छा रेपो बिल्ड करना है तो हम उनके साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करेंगे और यू uh, नो you know, हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें हम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उनको भी अच्छा फील होगा एंड ये पूरे प्रोसेस में जिसमें हम अपनी थॉट प्रोसेस को शेयर भी कर रहे हैं उसके एंड में चाहे हमारी बात उनसे बने या ना बने पर हमारा रिश्ता उनके साथ सही रहेगा सो so, ये जो पांच चीजें थी जो मैं आज शेयर करना चाहती थी so you you know just to give you a quick briefing कि, uh, सबसे पहली चीज जो हमने कही की आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन में आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है सो वॉट इज इट की आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन जो दूसरी चीज हमने बात की प्रेपरेशन की आपकी तैयारी कैसी है की आप जब बात कर रहे हैं तो आप कितना होमवर्क कर रहे हैं अपने कॉन्टेंट के बारे में आप कितने प्रिपेयर्ड है सामने वाला अगर आपको उस कॉन्ट कॉन्टेक्स्ट में कुछ सवाल पूछता है है है तो क्या आपके पास उसकी जानकारी कि नहीं है? कई बार हम क्या होता है कि हमारे पास कंटेंट इनफ नहीं होता है तो हम बातचीत में आ, न, मतलब कि ऐसा करने शुरू हो जाते हैं सो so, ये चीजें बताती है कि हम हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन्ड नहीं है हमारी स्पीच से उसके लिए अगर हमारा कंटेंट प्रिपेयर है तो हमारे पास ये सारे जो फिल्डर वर्ड्स है उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरी चीज है कि एंथुजियाजम उत्साह होना बहुत जरूरी है ताकि हम जब बातचीत कर रहे हैं तब हम सामने वाले इंसान के साथ हमारी जो जोश है हमारा जो लेवल ऑफ पैशन है बात करने का उसको हम ध्यान में रख सके और लोगों तक पहुँचा सके और लोगों को भी हमसे बात करने में इंटरेस्ट हो जिसके अंदर हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज है हमारा आई कॉन्टैक्ट है हमारे हैंड मूवमेंट से ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। है कराना बहुत जरूरी है ताकि uh, तो, uh, uh, उनके खुद के प्रेजेंस uh, का इम्पोर्टेंस लगे नहीं तो लोगों को लगता है uh, you know, इनको तो uh, खुद ही बोलने में ज्यादा इंटरेस्ट है सो दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट की हम उनको वैल्यू uh, ज्यादा दें एंड फॉरवर्ड एंड जब हम बातचीत कर रहे हैं तब बातचीत करने के वक्त हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हेडलाइनर प्रिंसिपल जो हमने बात की उसकी जरूरत है कि हम अपने मुद्दे पर जल्दी आए पॉइंट। you know, बहुत ही ज्यादा लंबा खींच के बातचीत ना करें एंड रिलेशनशिप रेपो बिल्डिंग इम्पोर्टेंट यू नो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस सो दीज वो सम इंपोर्टेंट इमोर्टेंट जो मैं uh, शेयर करना चाहती हूँ जी और निशा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि पांच अलग अलग का आपने भी है किस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो इन चीजों को अगर ध्यान रखते हैं तो इस तौर पे हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपनी दोस्ती बना के रख सकते हैं अपनी रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं और जब भी आप बात करें तो थोड़ा पूर्व तैयारी के साथ आए किसी डील करना है बिजनेस का कर डील करना है या इंटरव्यू में जाना है या किसी और नए लोगो से आप जब मिलते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा पूर्व तैयारी हो आपकी और जिस तरह से अभी निशा जी ने जो बातें बतायी उनको ध्यान में रखना है तो तौर पे आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बातचीत है वो कंप्लीट हो सकती है तो थोड़ा जल्दबाजी में कुछ ना कुछ बातें करने के लिए चले जाते हैं मुझे पता है मैं कर लूंगा तो उसमें क्या हो जाता है कुछ ना कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं। फिर फोन करके वापस पूछना पड़ता है फिर वापस कॉन्टेक्ट करना पड़ता है तो उसमें टाइम वेस्ट है तो इसीलिए जब भी आप कन्वर्सेशन करें किसी से पूरे तैयारी के साथ करें तो निश्चित तौर पर अगर हो सके तो आप लिख के भी जाए कुछ पॉइंट्स जो पूछने आपको कई बार होता है जैसे निशा जी ने बताया बात इतनी करते इतनी करते जो काम की बातें है वो करते ही नहीं <laughs> तो गूगल से मैं कहूंगा कि आप एक कागज अपने खींचे में डाल के रखिए जो बात करनी <laughs> है और जब आप जाएंगे तो होने के बाद तो प्लीज वो कागज निकाल के देखिए आपको यही बात करना है मुश्किल हो जाएगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं विक्रांत जी को और शालिनी जी हमारे साथ नहीं गए हैं उनसे भी बात कराना चाहूंगा शायद शालिनी जी से आप मिले नहीं शालिनी जी ओके ओके सिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सॉन्ग अगेन हमारे गजल है तस्वु तुम्हारा हमारी गजल है तस्वु तुम्हारा तुम्हारे बिना जीना गवार चाहेंगे तुम्हें यू ही चाहेंगे जब तक है दम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम ब... बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम थैंक यू शालिनी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं निशा जी से निशा जी फिर से एक बार आपका स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और कुछ सवाल जैसे कि हम लोग हर बार देखते हैं कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने जाते हैं इवन हमारे जैसे बॉस की बात है काम तो काम समय से कर रहे हैं दस सालों से कर रहे हैं लेकिन जब भी उनके साथ बात करने की बात आती है तो बिल्कुल होता है या फिर अच्छा नहीं लगता और काम तो 20 साल से कर रहे हैं जी, काम सब हो रहा है ऑफिस में बहुत सारी चीजें जो हैं आप हार्डवर्कर भी हैं लेकिन हाँ। जैसे बॉस के साथ में जाते हैं तो वहां उनके कम्युनिकेशन को देख कर, या उनके व्यवहार को देख कर, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता उनका ऐसा लगता है की फोन करना है तो अच्छा है किस तरह से हम लोग बिल्कुल सो so, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट uh, सवाल है सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अपने से जो कोई सीनियर होता है स्पेशली अथॉरिटी में बड़ा होता है या एक्सपीरियंस में बड़ा होता है उम्र में बड़ा होता है फिर जिनको हम बहुत ही ज्यादा हमसे अप लेवल का मानते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं तो अपने टीचर्स या प्रिंसिपल्स के साथ बातचीत करने में तो ये जो डिस्टेंसिंग आता है वो किस रीजन से आता है पहले हम वो समझते हैं तो so, सबसे पहली बात ये है कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं परसेप्शन परसेप्शन यानी हम एक धारणा क्रिएट करते हैं तो सामने वाला जो इंसान है वो कैसा होगा अब हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं आ, आपने नोटिस किया होगा कि आ, से फॉर मैं आ, आपको एक एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आपको है। और हमें ना तैरना नहीं आता है ठीक है और अगर हमें कोई कहता है की अभी इस स्विमिंग पूल में कूद पड़ो तो क्या हम कूदेंगे पहला सवाल सो क्या हम कूदेंगे हम शायद नहीं कूदेंगे राइट हम क्यों नहीं कूदेंगे रमेश जी? तो आप कूदेंगे नहीं। नहीं। तो, नहीं। नहीं नहीं नहीं तो फिर अंदर जाके करूंगा क्या अच्छा तो, तो जा... जाना ही है तो फिर चलो बिल्कुल तो अगर आप कूदने का सोचते हैं आप कूदने का सोचते हैं तो आपकी नजरों के सामने क्या नजर आता है आपको क्या नजर आता है जब आप सोच रहे हैं कि मैं कूदू आपको क्या नजर आएगा कि अगर आप कूद गए तो क्या होगा तो तो जब आप सोचेंगे की मुझे तैरना नहीं आता है और मैं कूदूंगा तो सबसे पहला जो पिक्चर हमारी आंखों के सामने आता है वो ये है की अगर मैं कूदा तो मैं डूब जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा क्या ऐसा हुआ है ऐसा हुआ नहीं है पर ये हमने बनाया है ये सारा एक जो हमारी सोचने की जो एक तरीका होता है हमारा सोचने का इट्स ऑल अबाउट द ड्रीम ऑफ थिंकिंग हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है हम जिस तरीके से सोच रहे होते हैं वो हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है तो सबसे पहली चीज की हम जब डर को स्पेस देते हैं और हम एक परसेप्शन तो क्रिएट तो, तो सारी कहानिया होती है जो हम खुद से उस काम को करने से पहले कहते हैं तो अगर हमें इसको बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज है कि हम जो खुद से कहानियां कहते हैं द स्टोरी जो हम खुद से कहते हैं वो अगर नेगेटिव स्टोरीज है तो हमारे इमोशंस तो है वो निगेटिव ही होंगे और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर नेगेटिव होंगे बिहेवियर का मतलब है बात करते वक्त हिचकिचाना घबराहट होना पसीना छूटना डर लगना और जो कहना है उसकी जगह पे कुछ और बोल जाना या फिर कुछ बोल ही ना पाना राइट सो तो तो अगर इसको हमें अवॉइड करना है तो सबसे पहले तो बातचीत करने जाने से पहले हमें होमवर्क में क्या करना है हमें एक खुद से कहानी कहनी है कि मैं जो भी कहूँगा वो मेरे किस पर्पस से करना है और ये करना क्यों जरूरी है और मैं बहुत बढ़िया तरीके से बोलूँगा मतलब तो ये कॉन्फिडेंस की कहानी मुझे है और उसके साथ साथ जो सेकंड एलिमेंट वो है प्रेपरेशन यानी मुझे जो कहना है उसका होमवर्क उसका कंटेंट जो मुझे बोलना है वो मुझे पता होना चाहिए ताकि मुझे लास्ट मोमेंट में वो घबराटाओ के सामने वालों ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगा राइट तो जो काम बारे में मुझे शेयरिंग करनी है उसकी पूरी जानकारी होना यानी आई एम नॉलेजेबल अबाउट वॉट यू नो जो मुझे बात करनी है उसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज होना और दूसरा कि मैं सबसे एक कॉन्फिडेंट पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग करू एंड तीसरी चीज जो फाइनल टिप है वो है प्रैक्टिस हर एक चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सो so, अगर हमें डर है कि हम यू नो हमसे सीनियर लोगों से बातचीत करने में घबराते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये ट्राई कीजिए कि क्या आप सभी नए लोगों से बात करने में घबराते हैं या फिर कुछ चुनिंदा लोगों से बात करने में घबराते हैं सो so, अगर आपसे आपको ये डर निकालना है तो आपसे जो छोटे हैं उम्र में छोटे हैं डेजिग्नेशन में छोटे हैं उन तो लोगों से पहले खुलकर बात करने की कोशिश कीजिए जब आपका ये डर निकल जाएगा और कोई नहीं मिले तो आईने के सामने बात करने की कोशिश कीजिए और जब आपका ये डर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो जो पॉजिटिव स्टोरी और आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी गाइड करेगी सो so देशा कर जी बहुत ही सुंदर आपने जो है बात बताई की कैसे हम लोग अपने से बड़े और जिनसे बात करने में डर लगता है तो वो शुरू शुरू में हम लोग इन चीजों को बना के रख लेते हैं और फिर वो ज्यादा टाइम हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और इसीलिए जल्दी से इसके ऊपर काम करना होगा जिस तरह से निशा जी ने हमें बताया है अगर किसी से बात करने में आपको हिजक आती है या डर लगता है तो निश्चित तौर पे आपको अपने ऊपर काम करना है उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करना यह उस व्यक्ति के अंदर कमी है ये सोचते हैं हम Always we think that मैं अगर उनसे बात नहीं कर सकता हूँ तो मैं उनकी नेगेटिव चीजें बताना शुरू कर देता हूं कि वो, नहीं बात। वो भी नहीं करना चाहिए इसलिए आपको बदलना है हो सकता है कि कुछ चीजें हो सकती है सही भी हो आपकी लेकिन फिर भी आप जितना अपने आप पे काम करेंगे उतना ही बहुत अच्छा आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज आया है मनन दर्जी लिखते हैं या बताए निशा मैम बहुत सुंदर अभिव्यक्ति चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मच so और इसके साथ संगीता जी ने भी एक मैसेज किया है व्हाट इज़ रोल ऑफ़ कम्युनिकेशन व्हेन वर्किंग इन आपने इतना इंटरेस्टिंग uh, I mean, सवाल पूछा सबसे पहली चीज जब हम बात करते में काम सबसे पहली चीज ये है की आप कम्युनिकेट करना क्यों चाहते हैं है ना सो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो क्या आप सिर्फ एक टीम रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप टीम रिलेशन के थ्रू आप एक कंप्लीट का ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं सो एक सके। वो आपकी ने हैं। so, uh, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन क्या है अगर आप एक टीम लीडर है तो आपके ऊपर जो आपके सीनियर्स है उनसे इस ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी से ही को क्लियर होगा कि आप आप आप अपनी नीचे की थी, जो जो टीम है उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो ऑफ़ द भी आप में होता वो आपका कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए so, अगर मैं सिर्फ लोगों के साथ रिलेशनशिप रैपो बिल्डअप करना चाहूँ ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा तो मैं सिर्फ अच्छा टीम लीडर बन पाऊंगा, मैं एक इफेक्टिव टीम लीडर नहीं बन पाऊंगा सिर्फ एक गुड बुक्स में क्या लाने वाला कि ये लीडर बड़े अच्छे हैं जब जरूरत पड़ती है बहुत सपोर्ट करते हैं लेकिन क्या आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं टीम so, uh, कम्युनिकेशन ये चाहिए कि आप उनको एंकरेज करें मोटिवेट करें गाइड करेंटर करें और कई बार डाटे भी पर <laughs> हैं अब नहीं भी भी सुनते हैं, तो प्यार से positive feedback देते हुए उनको सही करें लेकिन करेंटिव ये रहना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएड एक और सवाल आया है वॉट टू डू हमारे जो सहयोगी हैं वो नहीं सुनते तो क्या करें थैंक यू सो मच फॉर Question, uh, अगर वो हमारी बात ना सुने तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, है न तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं की इसका रीजन क्या, क्या? तो इंसान आपको जैसे की एम ई कडी करके एक बहुत बड़ी रिसर्चर है और जिन्होंने बहुत ही बड़ा बढ़िया रिसर्च किया जिसके बेस पर उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान जब आपकी बात से इन्फ्लुएंस होता है जो आप कहते हैं और वो इन्फ्लुएंस होता है तो वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है कि सिर्फ दो होते हैं जिसके जवाब वो ढूंढता है जिसके बेस पर वो आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा अच्छा वो दो चीजें क्या है तो सबसे पहली चीज है कि क्या मैं इस इंसान को ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं और राइट सो मुझे मैं क्या इसके ऊपर विश्वास रख सकता हूँ कि नहीं ये सवाल जो है वो इंसान पहले पूछता है जिससे वो बात कर रहा है So, अगर आप टीम लीडर हैं, तो ही वु एक्सपेक्ट की पहले वो ढूंढेगा कि क्या मैं इनको ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं दूसरा नहीं। सवाल का जवाब वो ढूंढ रहे होते हैं कि क्या मैं इनको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कैन आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन क्या मैं इनका आदर कर सकता हूँ मैं इनका सम्मान करने के ये लायक है कि नहीं तो क्या ये दो चीजों को वो डिजर्व करते हैं कि नहीं डिजर्व करते हैं इसके सवाल का जवाब सामने वाला हमेशा आपको बातचीत करते वक्त ढूंढ रहा होता है कोई भी कम्युनिकेशन आप कर दीजिए डेवलप करना है कि कि भाई सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है कि नहीं इसको हम कैसे डेवलप करें तो ट्रस्ट कैसे बिल्टअअप होता है तो सबसे पहली चीज की सिर्फ और एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आप मुझे देखिए और अपने कान को टच कीजिए तो आप कान टच करेंगे मैं कहूंगी आप मुझे देखिए और अपने नाक को टच कीजिए तो आप नाक टच करेंगे करेक्ट लेकिन मैं कहूं कि कान को टच कीजिए और मैं नाक टच कर रही हूं मैं कहूं कि नाक को टच कीजिए और मैं कान टच कर रही हूं तो क्या आप मेरी बातों को फॉलो कर पाएंगे ये कुछ कह रहे हैं और कर को टच और रहे है ना सो so, मेरे जो एक्शंस है वो सामने वाला देख रहा होता है ऑब्जर्व कर रहा होता है तो जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं खुद करता हूँ सो डू आई फॉलो जो मैं प्रीच कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए अगर मैं अपने सबोर्डिनेट से या अपने कलीग से कहती हूँ एज अ टीम लीडर कि सबको ऑफिस टाइम पर 10 बजे आ जाना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन रोज मैं ऑफिस 11 बजे पहुंचू राइट सो हमारी टीम मेंबर्स क्या देखेंगे की ये कहते कुछ है लेकिन करते कुछ और है। मैं भाई तुम्हें एकदम टीम के साथ ना बात बात करना चाहिए। से बात करना चाहिए, एकदम बिल्कुल ही बहुत ही बुरी तरह से बातचीत करती so, मैं जो मह रही हूँ और जो कर रही हूँ खुद उसमें डिफरेंस है तो उसकी वजह से आपका ट्रस्ट कम होता है जिसको कहते हैं डू यू डू वॉट यू से हाँ right. जी तो जो आप कहते हैं वो आप पहले तो प्रैक्टिस कीजिए सो प्रैक्टिस व्हाट यू से राइट दूसरी चीज ट्रस्ट को बिल्डिंग है लॉयल्टी लॉयल्टी का मतलब है कि मैंने जो भी काम किया अभी तक तो मैं क्या कुछ चीजों को छुपा रही हूँ कुछ गलत चीजें बोल रही हूँ तो लोग लो, लोगों को लगेगा कि ये लॉयल नहीं है आज मैं कोई एक सीनियर है जो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है तो मैं उनका साथ देती हूँ और अचानक फिर मेरा मन बदल जाता है और मैं किसी और का साथ देने लगती हूँ सो so, जैसे कि आजकल हम देखते हैं की आई डों टच बेस ऑन पॉलिटिक्स आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स to देखें में भी कभी कोई एक पार्टी जुड़ता है और उसकी वागवाई करता है और अचानक कहीं से कहता है कि भाई तुम हमारी पार्टी में जुड़ जाओ तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं फिर अचानक वापस पहली पार्टी में चले जाते हैं तो उसमें लॉयल्टी मिसिंग है सो so, लोग उनके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे की कभी कहते हैं की इसको आप वोट करो कभी कहते हैं उसको आप वोट करो सिमिलरली तो आपकी लॉयल्टी बहुत जरूरी है और एक इम्पोर्टेंट चीज जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं वो है तो क्या मैं, तो मैं किसी को लीव ग्रांट करती हूँ की okay, you know, तुम 10 दिन के लिए जा सकते हो या दो दिन के लिए जा सकते हो सडनली मंडे मॉर्निंग जब उनको लीव पे जाना है यासल हो गई क्यों की इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट दिया टाइम सो तो ये हुआ ट्रस्ट का एलिमेंट और रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि भाई रिस्पेक्ट कैसे डेवलप होता है तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी रिस्पेक्ट जो है वो आपकी कॉम्पिटेंसी से डेवलप होगा कॉम्पिटेंसी यानी आप कितने काबिल हैं किसी भी चीज को करने के लिए उससे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप जो चीज कर रहे हैं उसमें आपकी खुद की काबिलियत नहीं है सही फॉर एग्जांपल की मैं जिस फील्ड में हूं अगर मैं आज आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूं लेकिन कम्युनिकेशन की नॉलेज मेरे पास पर्याप्त नहीं और आप सवाल पूछते हैं और मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो आप मुझे कैसे रिस्पेक्ट करेंगे राइट सो सिमिलरली आप जिस फील्ड में है अपने जो है पढ़ाना बहुत जरूरी है दो चीजें जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी बात कैसे सुनेंगे तो आपको सबसे पहले ये एक रिश्ता बनाना पड़ेगा जिसमें वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे और दूसरी चीज भी आपको रिस्पेक्ट करे और ये रेगुलरली होता जाएगा तो वो आपकी बातें जरूर सुनेंगे और ये चीजों को करने के बाद भी एक और चीजें जो आपको करनी पड़ेगी जिसको मैं जनरली कहती हूँ डब्ल्यू डब्लू आई एफ एम हम सभी सुन रहे हैं उसके आगे डब्ल्यू आई आई जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबॉर्डिनेट से काम करवाने का डब्ल्यू आई आई का मतलब होता है वॉट इन इट फॉर मी यानी जो भी आप सबॉर्डिनेट से करवाना चाहते हैं उसमें उनका फायदा क्या है वो बताना बहुत जरूरी है वो क्यों करे उससे उनको क्या बेनिफिट होगा जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा वो आपका कोई काम करने वाले नहीं है आप कितने भी रिस्पेक्टेबल हो आप कितने भी ट्रस्ट करो लेकिन अगर उनको लगता है कि यार ये काम में मुझे क्या मिलेगा राइट सो इट वुड बी नॉट नेसेसरी ने फाइनेंशियल गेन ही हो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन भी हो सकता है बट इट इज इम्पोर्टेंट की आप उनको उस कॉन्टेक्स में बात करें जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके दैट्स वॉट आई वु से मित्र जी थैंक यू सो मच बहुत सुंदर आपने जो है बातें बताई और जो तो सवाल हमारे दोस्तों ने पूछा उन सभी चीजों को आपने कवर किया और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स भी आपने दे दिया है जिन्हें याद रखना है कि अगर कोई आपकी बात मानना चाहता है तो मानेगा तब जब आपको उनका फायदा होगा ये बात सही है क्योंकि चाहे किसी भी तरह से हो चाहे कितना भी प्यार वाला रिलेशनशिप हो इवन परिवार में भी हम लोग बिना कुछ मिले हम कुछ करते ही नहीं है <laughs> <laughs> तो बहुत सारी चीजें हैं हमें इनको ध्यान में रखना है तब आप चीजों को कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छी तरह से तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा आज के शो में निशा जी ने जो पांच बातें बताई उनको फिर से आप एक बार मन से रिवाइव कर ले और जितना आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे उतना ही आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आइए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही जाते जाते फिर से मैं कीर्ति शर्मा को कहूंगा कि एक छोटा सा पीस सुनाइए पूरा गाना मत सुनाइए एक मुकड़ा अंतरा निशा जी के लिए जाते जाते <laughs> गाने से शुरू किया गाने को पूरा करेंगे थैंक यू सो मच आपकी खुशी अच्छा है ये आपको गाने का मौका मिलते ही हो जाती है ये जी, हां जी, हां जी गाने का तो मुझे ऐसा और शुरू हो जाती है लेकिन रमेश जी की वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ <laughs> उन्होंने बहुत मोटिवेट किया बायोलॉजी जरूर पढ़ाते हैं लेकिन उसमें गाने के बाद ही जनरेट होगा <laughs> बच्चे से पढ़ पाएंगे <laughs> बिल्कुल बिल्कुल कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे निशा जी को पूछे क्योंकि हमारे आज के <laughs> निशा, जी <आगा। laughs> निशा जी आप बताइए <laughs> आप बताइए आप बिल्कुल I um, I think think um, any motivational song pep <laughs> <laughs> up uh, तो... लिखते है आपके लिए वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव सेशन थैंक यू फॉर कमिंग निशा जी थैंक यूक यू सो मच मैंने पुराना गाना गाया था तो आ, अब मैं थोड़ा try करती हूँ लेटेस्ट तू आता है सीने में क्या बात है क्या बात <laughs> चलिए जरूर आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू मेरी रीत जैसी उड़ती हूँ तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ थैंक यू थैंक यू वाह wow. <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच के मुलाकात में और आज के इस शो में हमारे खास मेहमान निशा जी को ढेर सारी खुशियाँ प्यार ये चंदा उनके लिए और हमारे चारों कलाकार जो जिनको आप सुन रहे थे उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं की शर्मा शैलिनी एंड विक्रांत जी की चलिए मित्रों में कहते हैं कि जीवन में कभी किसी को सुर्वार ना बनाएं अच्छे लोग खुशियाँ इसीलिए अच्छा ही हो अच्छा सोचते हो तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा इसलिए कहा जाता है गीता का सार जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा अच्छा होगा और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा तो इसी तरह से हमें जो है हमेशा इस तरह से सोचना चाहिए और इसी के साथ यही हमारा कम्युनिकेशन का एक बहुत ही सुंदर फंडा है कि आप अच्छा सोचेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा और जो भी चीजें छोटी छोटी जो अभी निशा जी ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उतना अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन उन नेगेटिव चीजों को खत्म कीजिए और एक पॉजिटिव तरीके से आप आइए अपने आप को समझिए कि आप इस दुनिया में सिर्फ प्यार बांटने के लिए आए तो देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है <laughs> तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिल कर